आयत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं चर्चा में भाष्यकार भगवान ने यह बताया कि दो दृष्टिया हैं एक अनित्य दृष्टि एक नित्य दृष्टि और इसे श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण एवं लोक प्रसिद्धि से बताया जा रहा है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को बताने के लिए ये कहा गया था कि एवं हेव तत, ए, तथा च श्रुति उपपन्ना दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादिया इसमें दो दृष्टिया बताए गए हैं एक विषयभूता दृष्टि और दूसरी विषयी दृष्टि विषयी का अर्थ है दृष्टि को ग्रहण करने वाली दृष्टि तो जो चक्षु इंद्रिय के अपने विषय के साथ संयोग से उत्पन्न हुई एक दृष्टि है वृत्तियात्मिका वह विषय रूपा दृष्टि है और द्रष्टा शब्द का अर्थ होता है दृष्टिमान तो द्रष्टा शब्द अपने आप में एक दृष्टि को समाया हुआ है दृष्टिमान द्रष्टा तो दृष्टिमान दृष्टा यहां पर जो दृष्टि बताई गई है वह दृष्टि है नित्य दृष्टि आत्मदृष्टि अनित्य दृष्टि है चक्षु दृष्टि और आत्मदृष्टि है नित्य दृष्टि इस प्रकार दो दृष्टि बताई गई है दो दृष्टियों को स्वीकार करेंगे तभी इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो दृष्टि द्वय में विषय विषयी भाव संबंध है वह उपपन्न होगा अन्यथा सिद्ध नहीं हो पाएगा इस प्रकार यह इस श्रुति में प्रतियमान दृष्टि द्वय का विषय विषयी भाव अन्यथा अनुपपत्ति रूप श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण यह बता रहा है कि इस श्रुति ने दो दृष्टिया बताई है एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि और लोक में भी यही बात प्रसिद्ध है लोके प्रसिद्ध चक्षु सतिमिरा आगमापायोर नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि यह बात लोक में भी प्रसिद्ध है जो चक्षु इंद्रिय में होने वाला रोग है तिमिर नाम का वह तिमिर रोग आ जाए तो माना जाता है दृष्टि नष्टा जो व्यावहारिक सत्य पदार्थों को बताने वाली दृष्टि है वह नष्ट हो जाती है किससे रोग के आने से क्योंकि तिमिर नामक रोग से ग्रस्त चक्षु अपने एक विषय को दो दिखाता है चंद्रमा एक है ये व्यावहारिक सत्य दृष्टि है और इस व्यावहारिक सत्य दृष्टि का नाश हो जाता है जब व्यावहारिक दृष्टि का करण चक्षु इंद्रिय हो जाती है आ, आपकी रोगग्रस्त तिमिर नामक रोग से ग्रस्त तो दो चंद्रमा दिखाती है तो एकस चंद्र ये जो दृष्टि है ये नष्ट हो जाती है और जब औषध आदि से तिमिर रोग की निवृत्ति होती है तो फिर एक चंद्रमा एक ही दिखना प्रारंभ होता है इसलिए माना जाता है जाता दृष्टि तो ये जो रोग के आने जाने से उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली एक दृष्टि है वह चक्षु की अनित्य दृष्टि है तो ये चक्षु चक्षुर चक्षुर चक्षदृष्टिर अनित्यत्व प्रसिद्धम ये कहा गया और ये चक्षुर चक्षद्रष्टेर ये उपलक्षण है टीका में टीकाकार ने बताया था लोके इस प्रतीक के बाद में जो टीका थी उसमें ये बताया था टीकाकार ने कि चक्ष उपलक्षण आत्मदृष्टेर नित्यत्व च प्रसिद्धमी द्रष्टव्यम चक्षुदृष्टि को आत्मदृष्टि का मानेंगे उपलक्षण और अनित्यत्व को उपलक्षण मानेंगे नित्यत्व का तो लोक में चक्षु दृष्टि में अनित्यत्व आत्म दृष्टि में नित्यत्व प्रसिद्ध है ये अर्थनिक लेगा जब उपलक्षण मानेंगे चक्षु दृष्टि को आत्म दृष्टि का भी तो इस प्रकार ये लोक प्रसिद्ध भी ये बात बता रही हैं कि दो दृष्टियां हैं तो इसी दृष्टि से ये कहा गया कि तथा च्रुति श्रुति आत्मृ दृष्टियादीना आत्म च नित्यत्व प्रसिद्धम एव लोके तो ये जो आत्मदृष्टिया है कौन श्रुति शब्द से बताई गई मती शब्द से बताई गई इनमें नित्यत्व लोक में प्रसिद्ध है आत्मश्रुति आत्मति आत्मविज्ञाति नित्य है नहीं द्रष्टुर दृष्टि भी परिलोपो विद्यते नहीं श्रोतु श्रोतेर भी विद्यते ऐसा आता है ना वो नित्य दृष्टि को बताता है इसलिए लोक में ऐसा व्यवहार भी होता है यानी शब्द प्रयोग भी होता है कथन भी होता है कि वती ही उदृत चक्षु स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्टः तो जिसका यदि कोई ये शंका करता है ये जो वदती वाक्य लिखा है वह इस अभिप्राय से लिखा कि कोई ये कहें कि स्वप्न अवस्था में चक्षुरादि इंद्रियों का व्यापार व्यापारोपरम नहीं होता है वे मन में लीन नहीं होती अभी तो मन के तरह वे सब व्यापार ही रहती है कहा स्वप्न अवस्था में तो इसलिए वो तो चक्षुरादि से ही उत्पन्न हुई दृष्टि है न कि स्वप्न में नित्य दृष्टि इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहा श्रुति के उद्रित चक्षु स्वप्ने आद्य मया भ्राता दृष्टि उद्रित चक्षु कहा गया उस व्यक्ति को जिसका जागृत अवस्था में नेत्रेन्द्रिय समाप्त हुआ नष्ट हुआ है ऐसे व्यक्ति को भी स्वप्न में अपने जो प्रिय बंधु बांधव हैं भ्रातादि उनका दर्शन होता है दिखते हैं तो जबकि जागृत अवस्था में ही चक्षु इंद्रिय अपना व्यापार नहीं कर रहा है जिस व्यक्ति का रूपाधि ग्रहण रूप उसे स्वप्नावस्था में यदि रूपादि दर्शन होता है तो रूपादि दृष्टि चक्षु इंद्रिय की दृष्टि नहीं मानी जाएगी अपितु माना जाएगा स्वप्न जो है साक्षी भाष्य होने से आत्म दृष्टि से भाष्य अंतकरण अंतकरण धर्म एवं स्वप्न साक्षी भाष्य माना जाता है ना अरे साक्षी है दृष्टा आत्मा उसकी दृष्टि से वो दिख रहा है स्वप्न में और आगे हैं तथा अवगत बाधीरिय स्वप्ने श्रुतो मंत्रो अद्य इत्यादि तो जो अवगत बाधीरिय है बाधिर्य एक का दोष है श्रोतिय व्यापार नहीं करती है तो उसे बधीर कहा जाता है और बधीर का जो धर्म है उसे कहा जाता है बाधीरियम और अवगत शब्द का अर्थ है बहुरी समास है अवगत और बाधीर्य शब्द में तो अवगतम बाधीरियम यस्य जागृत अवस्था में अवगत यानी निश्चित है बधीरता जिस व्यक्ति की उसे कहा जाएगा अवगत बाधीरिय जागृत अवस्था में जो सुन नहीं सकता ऐसा व्यक्ति स्वप्न में वह कभी देखता है कि स्वप्ने श्रुतो मंत्र अध्य तो स्वप्न में मैंने आज मंत्र को सुना किसी महापुरुष ने मुझे मंत्रोपदेश किया मैंने सुना तो जागृत अवस्था में जो सुन नहीं सकता वह स्वप्न में सुन रहा है का अर्थ उसकी जो श्रुति है वह नित्य श्रुति है अनित्य श्रुति नहीं है अनित्य श्रुति तो होती है श्रवण इंद्रिय जन्य तो श्रवण इंद्रिय जागृत में ही काम नहीं कर रहा इसलिए तो बध ही और उस बधिर व्यक्ति को स्वप्न में यदि सुनाई देता है श्रुति होती है श्रोत जन्य ज्ञान होता है ऐसा माना जाएगा तो वो भ्रम है उसकी वो श्रुति साक्षी का स्वरूपभूता नित्य है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथा अवगत बाधीर स्वप्ने श्रुतो मंत्रो आद्य इत्यादि थोड़ी सी टीका है इसकी इसे देखिए अवगतम यानी निश्चितम यस्य अन्य पदार्थ हो जाएगा बधिर व्यक्ति बौरी समास हुआ ना तो यधिर उसे कहा जाएगा अवगत बाधीर्य पुरुष का विशेषण होने से पुलिंग हुआ ऐसा जो मनुष्य है जिसका बाधीर्य यानी बधिरता निश्चित है जागृत अवस्था में तो जागृत में ही श्रवण इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं हो रहा है तो स्वप्न में कहा से होगा श्रवण इंद्रिय जन्य ज्ञान स्वप्न में कहा न्द्रिय कर पाएगी व्यापार नहीं कर पाएगी तो इसलिए कहते हैं कि है न च स्वप्न दृष्टिया दे चुरादि श्रुत्यादि कथम दृष्टिश्रुत्यादि इति शुरू वाले नच का अन्वय वाच्यम के साथ करना इति नच वाच्यम ऐसा तो स्वप्न दृष्टिया दे तो स्वप्न में दृष्टि और आदि शब्द से लेना श्रुति मति विज्ञान श्रुति है और घाति हैं रसन इंद्रिय से होने वाला रसन ज्ञान है ये सब इंद्रिय जन्य ज्ञान आदि शब्द से लेना है तो स्वप्न दृष्टिया दे चक्षादि अजन्यवाद तो स्वप्न में होने वाला जो ज्ञान है वह चक्षुन्द्रिय से जन्य नहीं है चक्षुरादि इंद्रियों से जन्य नहीं है क्योंकि वह बाह्य सभी ज्ञानेन्द्रिया व्यापारोपरत है तो कथम दृष्टि श्रुत्यादि शब्द वाच्यत्म जब इंद्रियजन्य ही नहीं है स्वप्न का ज्ञान दृष्टि श्रुति इत्यादि शब्द से कहा जाने वाला तो फिर उस ज्ञान के लिए दृष्टि श्रुति और घाति इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए क्योंकि श्रुति तो कहा जाता है श्रवण इंद्रिय से उत्पन्न हुए ज्ञान को और दृष्टि कहा जाता है चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न हुए ज्ञान को और आप कहते हो स्वप्न का ज्ञान चक्षुराधि इंद्रियों से उत्पन्न हुआ नहीं है क्योंकि वहां चक्षुराधी इंद्रिया ही नहीं है उनका व्यापार उपरम है तो फिर स्वप्न में होने वाले ज्ञान में दृष्टि शब्द श्रुति शब्द आदि का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए ये कैसे हो रहा है तो कथम दृष्टि श्रुत्यादि शब्दवाच्यत्व किसमें स्वप्न दृष्टिया दे के साथ अन्वय करना कि कथम स्वप्न दृष्टि दृष्टियादेह श्रुति दृष्टियादि शब्दवाच्यत्व इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो सिद्धांति की ओर से टीकाकार ने कहा इति नचवाच्यम शंका करने वाले को इस प्रकार के शंका सूचक वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये कथन उसका गलत है क्यों कहते इसलिए कि रूपादि विषयक अप्रोक्ष ज्ञान से व दृष्टि आदि दृष्टियादि इति इतिभा तो रूपादि विषयक जो अप्रोक्ष ज्ञान है उसे दृष्टि श्रुति इत्यादि शब्द से कहा जाता है चाहे वो वह रूपादि विषयक अप्रोक्ष ज्ञान इंद्रियजन्य हो या इंद्रियजन्य न हो जन्य न होने पर भी यदि अप्रोक्ष ज्ञान है रूपादि का तो उसे दृष्टि शब्द से ही कहा जाएगा ये यहां पर इस प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु बताया गया कि रूपादि विषयक अप्रोक्ष ज्ञान से वृष्ट्यादि वा शब्द वाच्यवात वो ज्ञान फिर दृष्टियादि श... रूपादि विषय विशे, विषयक अपरोक्ष ज्ञान के अवांतर दो भेद माने जाएंगे चक्षरादि से जन्य ज्ञान भी है वो और नित्य ज्ञान भी है चक्षादि जन्य ज्ञान अनित्य ज्ञान होगा तो रूपादि विषय विशे, विषयक अपरोक्ष ज्ञान का नित्यत्व अनित्यत्व ऐसे अवांतर दो विशेष रहेंगे ज्ञान के तो ये चक्षरादि जन्य न होने से किंतु रूपादि विषयक अप्रोक्ष ज्ञान होने से नित्य ज्ञान माना जाएगा और वो नित्य ज्ञान एक ही है वो साक्षी का स्वरूप है इसलिए स्वप्न में जो रूपादि विषयक अप्रोक्ष ज्ञान हो रहा है वह साक्षी का स्वरूपभूत ज्ञान है नित्य ज्ञान है न कि चक्षुरादि से जन्य ज्ञान ये सिद्धांति का अभिप्राय है इस वाक्य से कि वदती ही वी चक्षु स्वप्ने अद्य मैं भ्राता दृष्ट इत्यादि का तात्पर्य ये निकलता है अब भाष्य में यदि चक्षुष संयोगजा एवं इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए उक्तम अर्थम विपर्य यदि इति तो जो उक्त अर्थ है उक्त अर्थ क्या है कि दो दृष्टियां हैं, एक नित्य दृष्टि है एक अनित्य दृष्टि है इन दो दृष्टियों को नहीं स्वीकार करेंगे केवल एक ही दृष्टि को अपनाएंगे अनित्य दृष्टि को ही जैसा पूर्व पक्षी अपनाते हैं और कानादादी भी जीवात्मा में अनित्य दृष्टि का ही अंगीकार करते हैं ना इसलिए ये कह रहे हैं कि जो उक्त है यानी सिद्धांत के द्वारा उक्त अर्थ है कि दो दृष्टियां हैं एक अनित्य दृष्टि एक नित्य दृष्टि इसका विपर्य मानेंगे यानी दो दृष्टियां नहीं मानेंगे केवल एक ही अनित्य दृष्टि को स्वीकार करेंगे तब क्या होगा कहते हैं विपर्य बाधकोक्तिया दृढ़ ये उक्तम अर्थम तो पहले बताया हुआ जो अर्थ है उसी को दृढ़ कर रहे हैं विपर्य में बाधक का कथन करके विपर्य का अर्थ है जो अर्थ बताया उससे विपरीत अन्यथा स्वीकार करेंगे जैसा पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं तो जो बाधक आता है विपरीत अर्थ स्वीकार करने में उसे दिखा करके अपने द्वारा उक्त अर्थ का दृढ़ीकरण भगवान भाष्यकार करते हैं यदि चक्षु संयोगजा एवं आत्मनो अनित दृष्टि ही तो उक्त अर्थ तो है कि दो दृष्टिया हैं एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि इसका विपर्य यहां पर बताया कि यदि चक्षु संयोग जा व आत्मनो अनित्या दृष्टि तो आत्मा की दृष्टि को भी चक्षु के संयोग से उत्पन्न हुई दृष्टि ही मानेंगे का मतलब अनित्य दृष्टि मानेंगे जो उत्पन्न होगी वो अनित्य होगी तो चक्षु संयोग का मतलब है चक्षु के संयोग से उत्पन्न हुई दृष्टि आत्मा की मानेंगे तो वो अनित्य दृष्टि हो जाएगी आत्मा की भी एक तो तन्ना से नसे तो तो ते तसे में शब्द से ग्रहण किया जाएगा चक्षु संयोग को तो चक्षु संयोग नहीं होगा यदि तो क्या होगा फिर चक्षु संयोग का अभाव होने पर आत्मदृष्टि का भी अभाव मानना पड़ेगा क्योंकि वो चक्षु संयोग अजा है ना तो चक्षु संयोग कारण है तो कारण न रहने पर कार्य नहीं होगा आत्मदृष्टि नहीं होगी यदि आत्मदृष्टि को चक्षु संयोग से उत्पन्न नहीं माना जाएगा तो तो उस समय ये आपत्ति आएगी कि तदा उद्भूत चक्षु स्वप्ने नील न पश्येत नहीं दृष्टूर दृष्टे ये नहीं इसका अलग ये निकलेगा वो अलग वाक्य है यहां तक लीजिए नील न पश्येत तो न पश्यत के पास में पूर्ण विराम है क्या दूसरी पुस्तक में है? तो ये है कि ते नशेत तदा उद्भूत चक्षु उद्धृत चक्षु स्वप्ने नील पीतादि न पश्यत यहाँ पूर्ण विराम है हाँ होना चाहिए ये वाक्य पश्चिद के पास में पूरा हो रहा है और नहीं द्रष्टुर दृष्टे यहां से दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है तो आत्मा की दृष्टि को चक्षु संयोगज ही मानने पर यानी अनित्य मानने पर यह तदा शब्द का अर्थ निकलेगा क्या होगा कि उध्रित चक्षु हु। जिसकी चक्षु इंद्रिय नहीं है अंधा हो गया है जो तो अंधा व्यक्ति जैसे जागृत में चक्षु इंद्रिय का उसके विषय के साथ संसर्ग न हो पाने के कारण चाक्षुष ज्ञान नहीं होता है उसे जागृत में ऐसे स्वप्न में भी अंधे को कभी नील पीतादि का दर्शन न होने की आपत्ति आएगी कि उद्धीत चक्षु स्वप्ने नील पीतादि न पश्चेत तो अंधा व्यक्ति स्वप्न में नील पीतादि का दर्शन न करे यानी उसे नील पीतादि न हो क्योंकि कारणभूत तो चक्षु संयोग स्वप्न में भी नहीं है क्योंकि चक्षु इंद्रिय ही उसकी नहीं है सब व्यापार से उस उसके पास में वो अंधा है ना चक्षु इंद्रिय नहीं है तो संयोग कहाँ से होगा तो संयोग नहीं हुआ तो नील पितादी का दर्शन जो स्वप्न में उसे होता है वह न होने की आपत्ति आएगी तो ये तो अनुभव विरोध हो जाएगा ना सबको अनुभव है स्वप्न में सबको यानी जो अंधे लोग हैं कभी न कभी उनको रूपादि का जैसे जागृत में हम लोग ग्रहण करते हैं ऐसे रूपादि के ग्रहण का स्वप्न आ जाता है जबकि प्रत्यक्ष में देखा जाए तो चक्षु इंद्रिय है ही नहीं चक्षु इंद्रिय उनके पास तो चक्षु इंद्रिय संयोग न होने पर भी रूपादि का ज्ञान हो रहा है का मतलब है चक्षु संयोग जो रूपादि का ज्ञान नहीं है वो नित्य ज्ञान है स्वप्न में वो साक्षी भाष्य है आगे हैं थोड़ा टीका ग्रंथ टीका को देखिए न पशेत इस प्रतीक के बाद में दर्शन तो हो चक्षुषो अभावात इत्यर्थ क्यों नहीं देख पाएगा स्वप्न में कहते इसलिए कि चक्षु दर्शन का हेतु हेतुभूत यानि दृष्टि का कारण कारणभूत जो चक्षु इंद्रिय हैं उसका अभाव होने से तो स्मृति इति नाच्यम तो ईदम दर्शनम स्मृति ही नच वाच्यम तो कोई यदि ये, ये कहना चाहे कि स्वप्न में होने वाला जो अंधे को ज्ञान है वो इस जन्म में अंधा है पहले जन्मों में अंधा थोड़ा ही था तो पहले जन्म में जो चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान हुआ है उसका संस्कार पड़ा है और उस संस्कार से स्मृति हो रही है तो स्वप्न का ज्ञान स्मृति रूप माना जाए, ऐसा यदि कोई आग्रह करता है तो कहते हैं इदम दर्शनम स्मृति इति नाच्यम ये नहीं कह सकते क्यों कहते तथा सती सन्निहित अप्रोक्ष अवभासो नस्यात तो तथा सती का मतलब निकलेगा कि स्मृति मान लेने पर स्वप्न में अंधे को होने वाला जो दर्शन वह स्मृति रूप है ऐसा मानने पर क्या होगा कि सन्निहित्व न अप्रोक्ष अवभाषो न तो स्वप्न में ऐसा प्रतीत होता है जैसे निकटवर्ती अर्थ को देखते हैं ना ऐसा ही स्वप्न में निकटवर्ती अर्थ दिखता है कहीं को स्वप्न आ सकता है कि हम उपनिषद भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं भाष्य स्वयं तो पुस्तक कहीं दूर हो और हम कहीं अलग हो ऐसा स्मरण तो नहीं होता है ना वो तो स्मरण होगा स्मरण का विषय सन्निहित नहीं होता है जिसकी स्मृति होती है वह विषय स्मरण करता से दूर होता है विप्रकृष्ट होता है और लेकिन स्वप्न में तो निकट देखता है सन्निहित तो देखता है किसको वो दृष्टि के विषय को दर्शन के विषय को इसलिए माना जाएगा ये जो सन्निहित्व रूपे न अप्रोक्ष अवभाष है वह अप्रोक्ष ज्ञान न, न होने की आपत्ति आएगी उसमें फिर अप्रोक्ष अवभाषत्व को हटाना पड़ेगा लेकिन स्वप्न दृष्टा को मैं स्वप्न में स्मरण कर रहा हूं नील रूपादि का ऐसा अनुभव नहीं होता है किंतु ये अनुभव होता है कि मैं इनका अप्रोक्ष ग्रहण कर रहा हूं और अप्रोक्ष का विशेषण नीत होता है न होने की आपत्ति आएगी है यानी अनुभव विरोध होगा आगे कहते हैं कि न चदे भ्रम इति वाच्यम तो कहते हैं है तो स्मृति लेकिन सन्निहित्वे न अप्रोक्ष अवभास भाषत्व की जो प्रतिति हो रही है वो भ्रम है उतने अंश में का भ्रम है विषय के सन्निहित पूर्वक होने वाले अप्रोक्षता का भ्रम स्मृति में हो रहा है।, है तो स्मृति ही इस प्रकार यदि कोई कहे तो कहते हैं तद अंशे भ्रम इति नचवाच्यम इसे भ्रमात्मक ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों कहते इसलिए कि बाधका भावात पूर्व अनुभूत भ्रात्रादि दर्शनंच न इति भाव तो बाधका भावात का मतलब यदि भ्रम भ्रम तो तब कहा जा सकता है ना रस्सी में सर्प का ज्ञान भ्रम इसलिए कहा जाता है कि रस्सी का ज्ञान होने पर रस्सी में प्रतिमान सर्प का बाद हो जाता है तो जहां जो विषय प्रतीत हो रहा है वहीं पर उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए तो बाध कहलाता है ऐसा बाधक ज्ञान रस्सी में सर्प का जो ज्ञान हो रहा है उसका बाधक ज्ञान हुआ रस्सी का ज्ञान ऐसा स्वप्न में सन्निहित्व न अप्रोक्ष अवभाष भ्रम है स्मृति में है तो स्मृति उसमें अप्रोक्षव का भ्रम है सन्निहित विषयत्व का भ्रम है ये जो कह रहे हो फिर इस ज्ञान का बाधक भी कोई होना चाहिए ना ये वस्तुतः स्मृति है उसमें हमको अप्रोक्षव का भ्रम हो रहा है ऐसा बाधक ज्ञान कोई ना कोई होना चाहिए वो बाधक न होने से माना जाएगा कि यथार्थ ही ज्ञान है वो तो बाध का भावात् तदे भ्रम इतनी न चवाच्यम ऐसा अन्य करना तो पूर्व अनुभूत भ्रात्रादि दर्शनच न सत और एक हेतु बताया एक हेतु तो बाधका भावात दूसरा हेतु है पूर्वम अन अन अनुभूत भ्रात्रादि दर्शनंच च न जिनका अनुभव नहीं हुआ ऐसे जो भ्रात्रादि हैं उनका भी दर्शन स्वप्न में होता है वो जो दर्शन है वो न होने की आपत्ति आएगी यदि स्वप्न में होने वाला जो दर्शन है उसे स्मृति मानेंगे तो स्मृति तो अनुभव पूर्वक होती है ना अनुभव से संस्कार होता संस्कार से स्मृति होती है तो पहले अनुभव ही जिनका नहीं किया ऐसे पदार्थों का भी स्वप्न में दर्शन हो रहा है का अर्थ है उनका संस्कार नहीं है तो भी दर्शन हो रहा है तो वो दर्शन स्मृति नहीं कहलाएगा तो पूर्वम अनुभूत भ्रात्रादि दर्शनम च वो दर्शन भी अप्रोक्ष रूपेन हो रहा है वो न होने की आपत्ति आएगी क्योंकि स्मृति यदि मानते हैं तो ये तो स्मृति जन्य ज्ञान नहीं है क्या ना संस्कार जन्य ज्ञान नहीं है इसलिए स्मृति नहीं होगा क्योंकि पूर्व में अनुभव ही नहीं हुआ है तो संस्कार भी नहीं पड़ा है तो संस्कार जन्य ज्ञान नहीं माना जाएगा तो स्मृति नहीं है इसलिए मानना पड़ेगा कि ये अप्रोक्ष ज्ञान ही है निहित विषय विषयक अपरोक्ष ज्ञान है आ, वो स्मृति नहीं अपितु अनुभव है स्वप्न में आगे कहते हैं इदम् उपलक्षण ये जो दर्श, दर्शन, दर्शन शब्द का प्रयोग किया है ये उपलक्षण है आगे क्या कह रहे हैं कि इदम उपलक्षण सुप्तत्थित सुखम अहम अस्वाप्समी परामर्शहेतुभूत अनुभवोपि नित्यो न्योभ्युपगंत तो ये स्वप्न का ज्ञान नित्य है। साक्षी रूप होने से दृष्टि आदि नित्य है इंद्रिय इंद्रियजन्य न होने से ये जो कहा गया तो इसे उपलक्षण समझना किसका सुसुप्ति में होने वाला जो अनुभव है वह अनुभव भी आत्मदृष्टि है न कि अनित्य दृष्टि इस अभिप्राय से लिखते हैं इदम् उपलक्षण तो इदम् से लेना स्वप्न में संहित्व अप्रोक्ष अवभास जो बताया गया है वह माना जाएगा उपलक्षण और ये जो एक बताया था कि पूर्वम अनुभूत भ्रात्रादि दर्शनम इसको लीजिए इदम शब्द से तो ये पूर्व अनुभूत भ्रात्रादि दर्शन है ये उपलक्षण है सुसुप्ति के अनुभव का भी तो सुप्तोत्थित सुखम अहम अस्वापसम परामर्श हेतुभूत तो मैं सुख से सोया इत्याक जो परामर्श हो रहा है इस परामर्श का यानी स्मरण का हेतुभूत जो सुसुप्ति सुसुप्तिकालीन अनुभव है सुसुप्त के समय होने वाला अनुभव है वह उस वह अनुभव भी नित्य है नित्यो अभ्युपगंतव्यु तो जैसे स्वप्न कालीन दृष्टि नित्य है वो आत्मदृष्टि है ऐसे सुसुप्तिकालीन अनुभव भी नित्य ही है ऐसा स्वीकार करना होगा क्योंकि वहां पर भी चक्षुरादी इंद्रियों का संयोग रूप कारण न होने से आत्मदृष्टि को चक्षु चक्षुसा ये नहीं कहा जाएगा ये कहते हैं कि तदा सर्व कारण अभावन अनित्य अनुभव इत्यपि द्रष्टव्यम तो तदानीम यानी सुसुप्ति के समय सर्व करणानाम न तो सभी करण बाह्य करण भी और अंतक करण का भी अभाव है यानी व्यापार उपरम है सब व्यापार इंद्रियों का अभाव है तो सब व्यापार करुणों का अभाव होने से आनित्य अनुभव अभाव तो अनित्य जो अनुभव है उसका अभाव होने से अनित्य अनुभव न हो पाने से कारणाभाव अनित्य तो अनुभव नहीं होगा इत्यपि द्रष्टव्यम इसे समझना चाहिए का अर्थ निकला सुसूक्ति में भी और जागृत में भी नित्य दृष्टि है न केवलम अब नहीं दृष्टु दृष्टे इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है कि न केवलम अनुपपत्ति केवल प्रत्यक्ष अनुपपन्ना अनुपत्ति इत्याह नहीं दृष्टु नही तो कहते हैं केवल प्रत्यक्ष का विरोध हो रहा हो ऐसी बात नहीं है तो प्रत्यक्ष अनुपत्ति का मतलब प्रत्यक्ष का विरोध कब आत्मदृष्टि को अनित्य ही मान लेने पर केवल प्रत्यक्ष का ही विरोध होता हो ऐसी बात नहीं है अपितु प्रत्यक्ष का विरोध तो हो ही रहा है साथ में श्रुतिरपी अनुपन्नाशाप तो श्रुति विरोध भी होगा आत्मा की दृष्टि को अनित्य ही स्वीकार करना यह अनुभव विरुद्ध है श्रुति विरुद्ध भी है इसे कहा जा रहा है कि नहीं दृष्टि इत्यादिया अनुपन्ना सू तो नही द्रष्टुर्दृष्टिर्परिलोपो विद्यते अविनाशीवात ये जो श्रुति है ये बताती है कि द्रष्टा यानी आत्मा उसके दृष्टि का विपरिलोप यानी नाश नहीं होता है द्रष्टा की जो दृष्टि है यानी आत्म दृष्टि है वह अविनाशी है नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरिलोपो विद्यते श्रुति का अर्थ है आत्मदृष्टि अविनाशी है यह नित्य है तो ये आत्मदृष्टि को नित्य बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का विरोध होगा कब यदि आत्मा की दृष्टि को चक्षु संयोगज ही मानेंगे अनित्य ही मानेंगे मूल भाष्य में चक्षु संयोग जाव ये एवकार जोड़ दिया है ना न एवकार व्यावर्तक है नित्य दृष्टि का तो आत्मा की नित्य दृष्टि नहीं मानेंगे तो आत्मा की दृष्टि का नित्यत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति का विरोध होगा ना तो ये यहां पर कहा कि नहीं द्रष्टुर दृष्टि इत्यादिया ये श्रुति का विशेषण है इत्यादि चुति अनुपन्यासात और चब्द है समुच्चय के लिए किसके समुच्चय के लिए कि प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति तो है ही है तो प्रत्यक्ष अनुपपत्ति के साथ साथ इस श्रुति की भी अनुपपत्ति होगी यानी विरोध होगा और भी एक श्रुति बताई जा रही है तचक्षु पुरुषे इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में नही श्रोतु श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते इत्यादि आद्या च क्या लिखा है दूसरी पुस्तक में इत्यादि राध्या लिखा है राध ज्यादा दिख रहा है इत्याद्या ऐसा होना था हा इसमें दी दीर इतना अधिक है ना कैलाश वाली पुस्तक में वो जो इत, इत्या ऐसा होना था है? वो डी और रेप ज्यादा छपा है ना ईर इतना ज्यादा छपा है और उधर दिया ही है इसलिए दीर इतना ज्यादा छपा है इत इत इतना ही होना था बीच वाला नहीं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ नहीं श्रोतु श्रुतेर्परिलोपो विद्य इत्यादि आद्या ऐसा छपा है होना था अनेन, हा? हा? इति अन गृह्य तो अच्छा ये तो ये ठीक है जो छपा है वो भी ठीक ही है तो इत्यादि ही आद्या इति अनेन गृह ऐसा लगा दीजिए मूल में जो श्रुति सियात ये वाक्य है ना इसमें आद्यास ये जो लिखा है ना आद्यास इस आद्याच से नहीं श्रोतु श्रुते विपरिलोपो विद्य ते इत्यादि श्रुतियों का ग्रहण करना है ऐसा लगेगा यह ध्यान में तु इसे अभिप्राय से लिखते हैं कि तत् चक्षु आगे तो दूसरा है तत्चु साक्षी ओ तो भाष्य में देखिए पहले तत् चक्षु पुरुषे न स्वप्ने पश्यति अने यानी इत्याद्या अनुपन्ना सियात ये श्रुति के बाद में पूर्व वाक्य से अनुपन्ना सियात इन दो पदों को ले आना तो तत्चुरुषे पुरुषे न स्वप्ने पश्यती ये भी एक श्रुति है तो इत्यादि इत्यादिया अनुपन्नात ये वाक्य बनेगा तत्चक्षु में चक्षु शब्द का अर्थ है टीकाकार ने किया तत्च यानी चक्षु शब्द की व्युत्पत्ति बताई टीकाकार ने चष्टे चक्षु धातु से कर्तार्थ में प्रत्यय करने से चक्षु शब्द बनेगा कौन सा कौन, कौन सा प्रत्यय करेंगे उन उनादि प्रत्यय है ना ऊन तो चक्षु शब्द बनेगा और ऐसे तो है चक्षुर यानी चक्षुष शब्द है ना सकारांतक सुम प्रत्यय करना पड़ेगा तो चक्षुष ये शब्द बनेगा उसका अर्थ निकलेगा देखने वाला देखने का करण नहीं करण अर्थ में करेंगे चष्टे अनेना ऐसी उत्पत्ति हो जाएगी लेकिन यहां पर तो चकु चष्टे इति चक्षु ये उत्पत्ति कर दी है ना का मतलब चष्टे में लट प्रत्यय करता अर्थ में आया है तो चष्टे इति चक्षु ऐसी उत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा देखने वाला न कि दर्शन का करण ये नहीं दर्शन का कर्ता द्रष्टा तो चक्षु शब्द का ही अर्थ कर दिया आगे द्रष्ट ऐसा छपाए होना चाहिए द्रष्टा दीर्घ है ना द्रष्टा और आगे है साक्षी चक्षु शब्द के ही अर्थ बताया जा रहा है टीकास्थ चक्षु शब्द की चष्टे इति चक्षु ऐसी उत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा द्रष्टा और द्रष्टा यहां पर कौन होगा साक्षी स्वप्न का दृष्टा साक्षी है ना साक्षी भाषा है स्वप्न और पुरुष शब्द का अर्थ पुरुषे ये सप्तमी है ना मूल, मूल में श्रुति में तो पुरुष शब्द से किसको लेना है तो टीका में पुरुष शब्द के दो अर्थ कर दिए पुरुषे यानी आत्मनी शरीर तो पुरुष शब्द को या तो पूर्णत्वाद पुरुष ऐसी उत्पत्ति करके आत्मा श, का मान लो या पुरुष शब्द शरीर के लिए भी आता है तो शरीर मान लो तो आत्मनी या शरीर ये न स्वप्ने पश्यती तत्चु तो स्वप्न अवस्था में इस शरीर में ही रह करके स्वप्न को जिस चेतन से देखता है उसे चक्षु कहा गया यानी साक्षी कहा गया जो चेतन शरीर में रह करके स्वप्न का दर्शन करता है स्वप्न देखता है वह साक्षी चक्षु शब्द का अर्थ निकलेगा तत् साक्षी इत्यादिया ये जो श्रुति है इस श्रुति का ये श्रुति भी अनुपन्न होगी इत्यादिया अनुपन्ना इति अनुसंग इस इस श्रुति की भी अनुपत्ति होगी यानी विरोध होगा यहां पर भी आद्या शब्द का प्रयोग है नहीं दृष्ट दृष्टि यहां पर भी आद्या शब्द का प्रयोग था उस आद्या शब्द से ग्राह्य बताया था नही श्रोतु श्रुते विपरिलोप विद्य इत्यादि श्रुति वचन और यहाँ पर तु पुरुषे ये न स्वप्ने पश्यती श्रुति यहाँ इस आद्या शब्द से किसको लेंगे तो इस आद्या शब्द से ग्राह्य अर्थ को बता श्रुति को बता रहे हैं कि स्वप्नातम जागृतांतन चोभो ये इत्यादि ही आदि शब्दार्थ आदि शब्द ने आद्या शब्दार्थ ऐसे लिखना था क्योंकि मूल भाष्य में तो इत्याद्या लिखा हुआ है ना तो आद्या शब्दार्थ तो ये कट श्रुति है स्वप्नातम जागृतांतम शोभो ये नानुपष्ये जो है इन श्रुतियों को आप यहां वाले आद्याशब्द से ले सकते हैं इस प्रकार यहां पर ये बताया गया कि यदि आत्मा की अनित्य दृष्टि एक ही मानेंगे तो प्रत्यक्ष विरोध तथा श्रुति विरोध उपस्थित होगा ये बाधक है विपर्य में श्रुति विरोध प्रत्यक्ष विरोध ये भी में बाधक होने से दो दृष्टि को ही अपनाना पड़ेगा आत्मदृष्टि नित्य और चक्षु की दृष्टि अनित्य बाकी की चर्चा हम लोग कल करते